ययर जयर मध्य तंतु पट मध्य एकम पट के बिना तंतु हस होता है, है।, है। पटक से तंतु को अलग कर दो रहेगा सेटर बनाते है सब खोल दिया सोता रहेगा पट के बिना तंतु रहेगा तंतु के बिना पटा दोनों नहीं पट्टे के बिना तंतु नहीं रहता है तंतु के बिना पट नहीं रहेगा ऐसा नहीं तंतु के बिना पटन नहीं रहेगा पटक बिना तंतु हस होता ययोर जयर मध्य एकम अपराश्रितम तो अवतिष्ठते पट अपराश्रित होकर के ही रहता है पट तंत्रुआश्रित होकर के ही रहता है पट तंत्रुआश्रित होकर के ही रहता है उसके बिना नहीं रहता है किंतु उसमें कहता अविश्यत अवस्थम एकम दैर मध्य एकम अविनश्यत अवस्थम एक है विनश्यत अवस्था है विनाश होने वाला है उसको नहीं रहना उसको छोड़ कर विनश्यत अवस्था कैसे अभी तंतुनाश हुआ प्रथम क्षण में द्वितीय क्षण में पटनाश प्रथम क्षण में तंतुनाश जब हो रहा है उसी समय पट है पट है और पट कैसा है विनष्ट अवस्था अभी नष्ट होने वाला जिस समय तंतुनाश हुआ उस समय पट है और विनष्ट अवस्था है वो तंतु तो तंतुआश्रित है उस समय तंतु में है पट तंतुनाश ध्वंस के समय पट है अपराशित है अपराधित नहीं होता उसको छोड़ करके विनाश काल में तो तंतु के बिना पट रह जाता है क्योंकि आगे तर, उत्तर क्षण में नष्ट होने वाला है जो उत्तर क्षण में नष्ट नष्ट होने वाले पट प्रथम क्षण में पट को क्या कहेंगे विनशत अवस्था विनाश अवस्था में स्थित विनाश अवस्था में स्थित पट तंतु आश्रित रहता है नहीं रहता क्यों तंतु नष्ट हो गया तंतुनाश काल में जो पट रहा वो विनशत अवस्था है अपराशित नहीं रहता है उसको छोड़कर बाकी जो पट रहेगा तंतु आश्रित होकर के ही रहता है जयर्द्वर मध्य तंतु और पट दो में एकम अभिनश अवस्थम अपराश्रितम एव अवति एक हो गया पट विन अवस्था को छोड़ दो अभिनश अवस्था में जो पट है अवश्य ही तंतु आश्रित होकर के रहता है तो तंतु पट दो अयुत सिद्धि अयुत सिद्धि का अर्थ पृथक होने पर सिद्ध नहीं होते घाटा पट्टा दोनों को घाट पट्टा दोनों का संयोग हो सकता है एक साथ रह सकते हैं घाटा को अलग करो पटो को अलग करो सीधा हो गए दोनों ऐसे तंतु को अलग रखो पट्ट को अलग रखो जिस ये पट्ट तंतु से बना इन्हें तंतु को अलग कर दो पट्ट को अलग रखो रहेगा ये दोनों पृथ्वी को सिद्ध नहीं होते तंतु अलग रहेगा और तंतु अलग था पटा रहेगा रहेगा ऐसा नहीं होता इसलिए अवत्य सिद्ध तंतु पट हो गए सिद्ध क्योंकि तंतु को छोड़कर पट नहीं रह सकता है बिना सतकाल में तंतु के बिना रहता है पट्टर जब आगे नष्ट होने वाला है उस समय पट्टर तंतु में रहता है तंतु के बिना रहता है ये अंतर में चला था पट्ट तंतु के बिना रह जाता है रहता है उपादान बिना भी क्षण कार्यम प्रतीक्षाते उपादान तंतु नष्ट होने पर भी ये लोग हो गया था क्षणम कार्यम प्रतीक्षाते कार्य एक क्षण प्रतीक्षा करता रहता है तंतु नष्ट होने पर भी एक क्षण पट रह गया द्वितीय क्षण नाश होगा इसमें युक्ति क्या है तंतुनाशात तो पटनाश पटनाश का, का कारण है तंतुनाश कारण होने के कारण पूर्व क्षण में रहना चाहिए पूर्व क्षण में तंतुनाश होगा द्वितीय क्षण में पटनाश होगा तो पटनाश होने के पूर्व क्षण में तंतुनाश है पट है तंतु के बिना पटर हो गया हो गया उपादान तंतु के ना सोने पर भी एक क्षण पटर हो गया नहीं, नहीं।, नहीं। तार्किन बिना एक क्षण कार्य प्रतिक्षित कार्य रह जाता है इसे कौन कहते तार्कि का लोग कहते न एक लोग तद्वत अस्माक्यूँ न संभव इस प्रकार हमारे क्या संभव नहीं अर्थात क्या हुआ अविद्या की निवृत्ति होने पर भी अभिद्या की निवृत्ति हो गई फिर अविद्या का कार्य विक्षेप देहादि भान रहता है प्रारब्ध क्षय होने तक रहेगा आएगा समझ में अविद्या कार्य नष्ट होने पर भी अविद्या उपादान कारण ही विक्षेप का उपादान का अविद्या आवरण नष्ट होने पर भी विक्षेप रह जाता है जो न्यायिकार्कि के लोग कहते तंतु के नाश होने पर भी एक क्षण पट रहता है तो एक क्षण तो उपादान कारण के बिना कार्य रह जाता है इसी प्रकार हमारा क्या नहीं होगा अविद्या नष्ट होने पर भी विषय पर रह जाता है ननु कार्य कार्यस्य अवस्थनमंगीकृत न चीर काल मिश्रश्या कार्य पट आदि कार्य का क्षणमात्र एक क्षण रहता है ऐसे माना है मात्रम एक रहता है तंतु नासिके ठीक उत्तर क्षण पटनाशक दिखेगा नहीं ऐसा नहीं कि हम देखे तंतु नष्ट होगा एक क्षण पट दिखेगा दूसरे क्षण नष्ट होगा इतने सूक्ष्म क्षण है पता नहीं चलेगा देखे तंतु को जलाएंगे पट रहेगा तंतु नष्ट हो गया पट रहेगा क्षण एक क्षण के बाद पटना पटनाश होगा ऐसा होता है और दिखने में पता नहीं चलता है अति कम समय है तो क्षण मात्र एक क्षण ही अवस्थान उन्होंने माना है कार्य पट तंतुनाश होने पर भी एक क्षण अवस्थान मान लिया न चिरकाल चिरकालम माना और आप तो कहते ज्ञान हो जाने के बाद ही प्रार्थ समाप्त होने तक ज्ञान हो गया अभी कोई साधन करता है ये मालूम है अभी कोई साधन करता है ज्ञान उसको हो सकता है अभी या ज्ञान खाली बूढ़ा होने पर होता है इस बारे में वैराग्य है पूर्वजन का संस्कार है ज्ञान अभी भी हो सकता है ज्ञान कम समय में दीर्घ दृढ़ दृढ़ वैराग्य हो ये पंचदेशी ग्रंथ ही पर्याप्त है ज्ञान के लिए केवल पंचदेशी से भी साक्षात्कार ज्ञान हो सकता है अंत कण शुद्ध हो तो ज्ञान हो जाने के बाद कितने दिन रहेगा जब तो प्रावधान कितने साल रह है कोई तो पचास साल भी रह सकता है न नहीं रह सकता वो तो एक क्षण पट्टों को माना आप तो दीर्घ काल मानते है अभिधान निस्ता हो गई ज्ञान हो गया फिर भी दस साल बीस साल तीस साल रहता है इतने दिन कैसे रहेगा एक क्षण दो क्षण मानो इतने क्षण क्यों रहेगा न चिरोकालम ऐसा शंका करने से उत्तर देते हैं तंतोनाम दीन संख्या नाम तेईस सादृ क्षण ईद भ्रमश्यक योग्य क्षण इहेश्यता तंतूना दीन संख्या तंतु पटवंता है ये पट्टा बना तो इसके कितने दिन से पहले हुआ हिसाब करो दिनों संख्या हो जाएगी एक साल दो साल तीन साल दस साल भी हो दिनों संख्या कर सकते हिसाब करेंगे दिनों संख्या न तंतु तो, कम दिन दस साल पहले पंद्रह साल पहले बीस साल कोई ज्यादा नहीं पहले बना एक क्षण रह जाता है जो दस बीस साल पहले पट्ट बना या एक साल पहले दस साल पहले हो एक क्षण रह जाता है जो तंतु पट तंतु ए दस साल बीस साल पहले बना वो तो कितने साल हो गया एक क्षण हो गया ये जो संसार भ्रम कितने साल से है ये पट जितने साल से है इसके कितने गुण है संसार बनाने का अनादि मतलब इस पट समझ लो पट दस साल से मान लो ये पट समझ लो दस साल पहले बना या बीस साल पहले बना मान लो इसके कितने गुण है संसार जो आरम्भ हुआ सौ गुणा है हजार गुणा है लाख गुना, है करोड़ गुणा करोड़ गुणा कहे तो भी नहीं होगा अनाधिकाल से उनसे हिसाब से आएगा इसका इतने गुना, इतने हजार करोड़ गुना कहेंगे करोड़ करोड़ गुना करेंगे तो भी सीमित हो गया सीमित है अनादि काल से संसार चल रहा है उसके हिसाब से हिसाब करो जो 20 साल का पटज तंतु के बिना एक क्षण रह गया रह गया और अनंत काल से संसार चल रहा है अज्ञानिवृत्ति होने पर कितने दिन न है रसाता है रसाता ना नहीं देखो तंतुना दिन संख्या मत तार्किदी क्षण तो एक क्षण उन्होंने कहा रहता है से असंख्य ब्रह्म कितना है असंख्य दिन नहीं असंख्य वर्ष नहीं असंख्य कल्प एक कल्प कैसे होता है चतुर्जुग सहस्राणी ब्रह्म दिन सत्य त्रेता द्वापर कली ये चार युग मिलाने से कहते चतुर्युग कर समय मानो परिमान चार लाख बत्तीस हजार उसके दो गुना करो द्वापर युग का हो जाएगा कितने आठ लाख चौसठ हजार तीन गुना करो तो त्रेता युग हो जाएगा कितना होगा बारह लाख छियानवे हजार चार लाख बत्तीस के तीन गुना बारह और चार बत्तीस का चार गुना करो तो सत्तर लाख ,00 80000 हो जाएगा इतना होगा सत्य होगा चार तीन दो एक गुना कॉली दो गुना द्वापर तीन गुना त्रेता और सत्य चार गुना चार तीन सात दो नौ एक दस अर्थात चार लाख के बीस लाख का दस गुना कर दो चार लाख बीस लाख चार लाख बीस हजार चार लाख बीस हजार बत्तीस हजार बीस नहीं चार लाख बत्तीस को दस गुना कर दो दस गुना करने के लिए क्या गणा पड़ेगा एक शून्य जोड़ दो चार लाख बत्तीस हजार को दस गुना करने के लिए एक सुन जोड़ दो तेयस लाख बीस हजार हो जाएगा क्या हो जाएगा तेयस लाख बीस हजार हो गया एक चतुर्जुग एक चतुर्जुग हो गया ऐसे हजार चतुर्जुग एक हजार चतुर्जुग होने पर ब्रह्मा जी का दिन होता है और एक हजार चतुर्जुग ब्रह्मा जी सोएंगे रात होगा एक कल्प होता है एक दिन में ब्रह्मा जी जगते है ये सिर्फ शाम के आल ब्रह्मा जी सोएंगे ये प्रलय हो जाएगा हजार चतुर्जुगो कितने हो गया और इसी प्रकार ब्रह्मा का भी आयु है सौ साल एक दिन का हिसाब कर दे हमारे चतुर्जुग हजार चतुर्जुग हो जाएगा ब्रह्मा का एक दिन है और एक हजार चतुर्जुग हो गया ब्रह्मा का रात है दिन रात मिलकर ब्रह्मा का चौबीस घंटा होगा कितने हमारे दो हजार उसके हिसाब से उनका मास हिसाब कर वर्ष हिसाब कर और सो हिसाब सो वर्ष तो इसी प्रकार ये कल्प असंख्य कल्प कितने कल्प से ये संसार चल रहा है कोई निश्चय असंख्य कल्प होने से योग्य क्षण शेतन उसके अनुसार हिसाब करो कितने क्षण रहना चाहिए तो 10 साल 20 साल 50 साल रह जाए तो क्या पति है टीका संसार अनुवृत्ति अनुवृत तत्कार चक्र भ्रमवत चिवृत्तिर नृद्धत भाव संसार से अनादिकाल हम आरभ्य अनुवृत हो तो आप अनादिकाल से आरम्भ करके अनुवृत है संसार चल रहा है तब संस्कार बसना इस संस्कार के कारण प्रार्ध कर्म रहता है इसलिए कुलाल चक्र भ्रमवथ कुलाल चक्र भराना कुलाल घट बनाता है चक्र घुमाता है घुमाता रहता है चक्र घूमता है घुमाना बंद कर दिया घुमाना बंद कर दिया चक्र बंद हो जाता है अब घूमता रहता है साइकिल चलाते हैं ऐसे चलाते हैं या थोड़ी देर रह गया फिर भी साइकिल आगे चलते ना नहीं चक्र घुमाते रहते छोड़ दिया तो भी घूमता रहता है कुलाल चक्र दृष्टान जैसे उसी प्रकार ये संसार चल रहा है और ज्ञान हो गया तो भी वो वेग चल रहा है आगे भी चल रहा है चिरकाल अनुभूति न विरुद्ध है तो कोई विरुद्ध नहीं अर्थात ज्ञान हो जाने पर अभिद्या नष्ट हो गया अभिद्या का कार्य आवरण नष्ट होने पर भी विच्छे रह सकता है कब तक रहेगा प्रारधन अच्छा क्यूँकी ये विक्षेप केवल अविद्या का कार्य नहीं है कर्म सहित तो अविद्या का कार्य निमित्त तो कहने कर्म वो तो कर्म जब तक है तब तो तक शरीर रहता है दिछ्यना दिछ्यना अभी कहेंगे तंतु के नाश पर एक क्षण पटर रहता है इसे के लोगों ने कहा तंतु के बिना पटे क्षण कैसे रहेगा तंतु नहीं हो रो है ये तो समझने नहीं आता है <laughs> तंतु नहीं किन्ट है तो कहे उन्होंने ऐसा अच्छा ऐसे कह दिया तो फिर उसको दृष्टान देकर आप कहते हैं तो आपका भी युक्ति ही न हो जाएगा तार्कि के लोगों ने तो कहा है युक्ति बना करके तंतुनाश से पटनाश होता है पहले मनाया तंतुनाश से हो गया कारण पटनाश है कार्य और कारण का लक्षण करें कार्य अन्य पूर्व कारणत्म पटनाथ के पूर्व क्षण होना चाहिए तंतुनाशक इसलिए तंतुनाश के द्वितीय क्षण होगा पटनाशव ऐसा मना करके तर्क के द्वारा कहते क्षण पट रह गया तो उन्होंने ऐसा युक्त ही न कुछ कह दिया उसको दृष्टान्त बना करो आप तो आपका भी इसे युक्ति रहित तो हो जाएगा ननु ननु यथा युक्तम अभिता ततो दर्शाय तार्किेर के यथा अयुक्तम अभी अभीतम अयुक्त अभी तो कहा गया अभिहितम क्या धातु मालूम है अभिहितम देखो पूर्व का नहीं धातु क्या है क्या है वाक नहीं है धारण पोषण ये पहले बताया था अभी पूर्वस्तु में धा धातु है धा धातु ऐसी निष्ठा करने पर दधातेर ही हो गया धा धत् को ही हो गया बताया पहले अभिपूर्वक धा धत् से निष्ठा कर दिया निष्ठा सूत्र से सूत्र दधातेर ही धा को ही हो गया अभिहितम बन गया अभिहितम का तो उत्तम भाषण कहा गया है तत्व भगवता भी तार्कि ने जैसे आयुत कहा है उसी प्रकार आपने भी जो कहा युक्ति ही न कहा ऐसा शख्या कर सिद्धांत करो तो वैषम्य हमारे कथन में उससे विषमता है वो okay, केवल युक्ति के आश्रय कर कहते हमारी तो श्रुति प्रमाण है विना क्षोदे पर कल श्रुति युक्त अनुभूति्यो मदद किन् परिकल्प्यते छोद क्षम मानम बिना वृथा परिकल्पित है संचार न करने से क्षोध सह करेगा तो क्षोधम अर्थात विचार करेंगे तो सहे करे तो वो प्रमाण कोई प्रमाण दिया उसके विचार करेंगे विचार करने पर तो सह करता है अर्थात तीर रहता है वो ऐसे कहते हमने देख रहा क्या देख गंगा जी जल बहुत देखा है आपने हाँ देख रहा है क्या देखा और लोग देख रहे थे अरे आपने क्या देखा ना लोग खड़े होकर देख रहे थे <laughs> तो गंगा जी में बाढ़ देखा है लोगों को देखा फिर पता चलता है लोगों को देखा लोग देख रहे थे कि तुमने तो नहीं देखा गंगा बड़ा तो बाद में कोई कोई कहते मैं देख रहा है गंगा जी बहुत बड़ा बाढ़ बहुत बड़े कैसे पता चला देख रहा क्या देखा गंगा जी देखा हूँ लोग देख रहे थे वो परमाणु को मानेंगे इसी प्रकार कोई प्रमाण है प्रमाण को थोड़ा विचार करेंगे हिलाएंगे सहय करेगा तो मानव यथार्थ है बिना क्षोधक्षम शोदध्ष्यम मानम क्षोधक्ष विचार सह विचार को सह करने वाले प्रमाण विचार को सह करने वाले प्रमाण के बिना वृथा तार्किक तार्कि से कल्पना करते तंतु नाश होने पर एक समय के बाद पटनाश होता है कोई प्रमाण के बिना कल्पना करते है हम जो कहते हैं सूत्रि युक्ति अनुभूति भी हो हमारे लिए दुस्स क्या है हमें ऐसे तर्क खाली तर्क करके नहीं कहते श्रुति युक्ति अनुभूति तीनों श्रुति प्रमाण युक्ति भी है और अनुभव भी है हमारे वेदांत में ये तीनों श्रुति है वेदांत श्रवण की श्रुति है युक्ति है मनन करते है अनुमान के द्वारा विचार करते कैसे हो सकता है उसके बाद साक्षात अनुभव होने पर ही ये निश्चय होता है खाली श्रुति प्रमाण श्रुति प्रमाण है बड़ा प्रमाण है सुथ को निश्चय करने के लिए कैसे संभव है मन में रखने के लिए दृढ़ करने के लिए युक्ति भी मनन करना पड़ता है तब निधि ध्यान करने तो साक्षात्कार होता है श्रुति युक्ति अनुभूति से कहने वाले हमारे लिए दुस्सक क्या है वो तो बिना प्रमाण कहते हमारे लिए क्या अर्थात हमारे पक्ष में यह है अधिक प्रमाण युक्ति अनुभूति है शोध विचार सहंग मानम बिना प्रमाण मंत्री शोध क्षम का विचार सहम मानम बिना तो विचार को सह करने वाले प्रमाण के बिना जो विचार को सह नहीं करे वस्तु तो प्रमाण ही नहीं, उसको <Vayne> <Mi hist> नहीं। है उसको प्रमाण कहा जाएगा प्रमाण कहेगा बाद में विचार क्या तो प्रमाण नहीं है इसलिए प्रमाण मंत्र है न बिना प्रमाण वो लोग कल्पना करते तार्कि के लोग तंतुनाश के बाद एक क्षण के बाद पटनाश होता है तो प्रमाण के बिना और हमारे पास प्रमाण है क्या प्रमाण है शर् तब तो रहता है या वन न विमोक्ष जब तो प्रार्थ कर्म समाप्त नहीं होता है तब तो शरीर तो रहता है अर्था संपत्ति उसके सर प्रार्थ कर्म समाप्त हो गया तो विदेश कवि को प्राप्त करता है जब ज्ञान हो जाता है तो समझ को कहते जीवन मुक्त जीते जी मुक्त क्योंकि उसके अपने दृष्टि से अज्ञान नष्ट हो गया वो देखता है की मेरा जन्म हुआ ही नहीं मृत्यु है ही नहीं संसार है ही नहीं नित्य मुक्त हूँ ऐसा ज्ञान उसको दृढ़ हो जाता है और मुक्त है किन्तु देहादि का भान होता है प्रार्थ जब तक है वो समाप्त तो होने पर मुक्त हो जाता है उसको कहते विधेय का विधेय मुक्ति विधेय मुक्ति को मुख्य कहा गया तो विधेयक प्राप्त तो करता है प्रार्थ का जब तक है तब तक अपेक्षा करना होता है ये स्थिति परमाणा सान्दे के ऊपर साम्वेद अंतर्गत है ये श्रुति हुआ और युक्ति क्या है चक्र ब्रह्मादि दृष्टान्तो युक्ति ये दृष्टि युक्ति है चक्र भ्रम घुमाकर छोड़ देंगे तो जब तक तो संस्कार है तब तो तक तो घूमता रहता है इसी प्रकार बहुत चक्र घुमाकर छोड़ दे घूमता रहता है इसी प्रकार प्रार्ध कर्म ज्योत आरम्भ हुआ कर्म ऐसी सर्र ज्ञान हो जाने पर भी प्रार्थ कर्म ज्योत है तब तक रहेगा अनुभूतिर अनुभूतिर विद्वान अनुभव ये विद्वान ज्ञानी का अनुभव सामान्य सब का नहीं विद्युत अनुभव आचार्य लोग अनुभव से ही उपदेश करते किं वक्तु है जब इतने प्रमाणे है इसके लिए कहने के लिए क्या असक्य है क्या नहीं कर सकते प्रमाण ऐसी निश्चय करने के लिए कहने के लिए कोई आपत्ति नहीं प्रमाण के बिना कहते इसलिए उनके साथ हमारा समान नहीं और बिना प्रमाण कहते तार के। तो समझाने के भी दृष्टान्त बता दिया कि हमारे पास प्रमाण है इसलिए प्रमाण ऐसी कहने के लिए क्या अशक्य प्रकृतम अनुसरती प्रकृत का भी जो चल रहा आशा कहते है विवादह दुस्तार्किक विवाद विवादह ब्रुवे प्रकृत स्वाहा स्वाहा स्वाहा मोहो मोहो मोहो स्वाहमो सिद्धमेकूटस्थपिन दुस्ताकि साकं विवाद नहीं है ऐसे ही जो कल्पना करते हैं प्रमाण प्रमाणिक बिना उनके साथ विवाद को रहने दो साकम का रहने दो उनके साथ विवाद करने से क्या मिलेगा प्रकृतम प्रकृत जो प्रकृत होता है प्रकृति क्या है स्वाहम हो सिद्धम एक दोनों का एकत्व तो सिद्ध होता है भ्रांति से स्व होता है कुटस्थ अहम होता है चिदाभाष चिदाभाष परिणामी कुटस्थ कूटवत निर्विकार निष्ठा तिथि कूटस्थ निर्विकारी है स हो गया कूटस्थ शुद्ध चैतन्य अहम हो गया चिदाभाष परिणामी दोनों का एकत्व तो। एकत्व तो कैसे होता है से। अनुन्य तो तो होगा शुक्ति के साथ रजत का एकत्व तो कभी हो सकता है इदम रजत एक तो दिखता है आध्यात्म भ्रम से तम इसी प्रकार यहाँ भी स्वयं अहम सद एक कूटस्थ है एक परिणामी है दोनों का एकत्व तो भ्रांति से निश्चित होता है अब ब्रह्म अभ्यास ही आस्था स्वयं अहम शब्दार्थ कूटस्थ परिणाम भ्रांतिया सिद्धम स्वयं शब्द हो गया कूटस्थ सामान्य है अहम शब्द हो गया विशेष अध्यस्त चिदाभाषित परिणामी स्वयं और अहम हो गया परिणामी चिदाभाष ये दोनों का एकत्व वास्तविकता वास्तव एकत्वि से सिद्ध हुआ भ्रांतिया सिद्धम लहो को गर्म कर देंगे अग्नि अग्नि लहो, लहो? वस्तु तो, तो अग्नि नहीं फिर भी लाल हो गया तो कहीं अग्नि उसको कहते तो अग्नि अग्नि लोहो अलग होने पर भी एकत्व दिखता है ये तादात्म अध्यात्म होता है ठीक है स्वयं अधिष्ठान है सीधा अध्यस्त दोनों भ्रांति से एकत्र सिद्ध होता है एकत्र सिद्ध होने से चीतावास में जो संसार वो आरोप करते है कूटस्थ में अंतकर्ण में कंपन है चीधावास में कंपन दिखेगा जैसे जल में कंपन से प्रतिम्ब कंपन दिखता है अंतकर्ण में काम क्रोध सुख दुख आदि सब है सीधावास में दिखता है आरोप करते है आत्मा में आपके स्वरूप कूटस्थ आत्मा में सुख दुख जन्म मरण संसार कुछ भी नहीं है किसमें चीताभाष में प्रतिब में आपका प्रतिम्ब सब के सर्जे में है बिंब रूपये की चैतन्य है आपको प्रतिबिंब सबके सर में दिखता है उपाधि अलग अलग है अंत करण अलग अलग उपाधि में अलग अलग किसमें काम क्रोध सुख दुख वासना के कारण अंत कर्ण में दूषण है अंत करण के कारण सुख दुख जन्म मरण आदि होता है चितावास में अध्यस्त में अधिष्ठान में।, में है <laughs> अधिष्ठान में आरोपित तो के बल ये है सीधा उसको समझ लिया चीतावास को अलग समझ करके उसकी अलग सत्ता नहीं मैं तो कूटस्थ अधिष्ठान चेतन हूँ तो संसार धर्म से रहित तो असंग हूँ यही निश्चय होना चाहिए तो पूर्णमाता पूर्ण में